सहनौन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नीतीत मिषा के उपनिषद की सत्रहवीं कक्षा चांदों के उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का बारहवा खंड कल हमने देखा था जिसमें गायत्री की महिमा बताई गई थी जो गायत्री मंत्र है उसकी अपनी महिमा अपनी जगह पे है लेकिन उसी तरह और चीजों की भी महिमा बताई गई थी और भी बहुत सी चीजों को सब कुछ को गायत्री ही कहा था जो श्रद्धा भाव हम गायत्री मंत्र के प्रति रखते हैं वही अन्य वस्तुओं सृष्टि में परमात्मा के बनाई परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं के प्रति भी रख सकते हैं और उससे भी हम वैसा ही लाभ ले सकते हैं इस प्रकार की बातें पिछले इसमें बताई थी पिछले पार्ट में से को कुछ कुछ। पूछना हो तो और इसमें दो स्पष्ट नहीं हुआ फिर से बोलिए कौन सा स्थल है आपका पृष्ठ संख्या 407 इसमें कहां पर प्रश्न है प्रभाग संख्या सात तो मा, इसमें आयम, को, को दूर रखे। ये दो बार आया इसमें तो ये स्पष्ट नहीं हुआ महत्ता के लिए कहा जाता है यदय तथ ब्रह्म तदेदम बाबा यद्यो बहिर्दा पुरुषात आकाशो यो वही सहिर्दा पुरुषात् आकाश उसी अर्थ को कहा जो ये ब्रह्म है ये वही है जो बाहर की ओर पुरुष है बहिर्दा पुरुषात आकाश और निश्चय के लिए कहा जा रहा है यो वही जो वह है बहिर्दा पुरुषात आकाश इस आकाश से बहिर्जो है उसी बात को जोड़ दे के कहा जा रहा है ऐसी शैली रहती है ये कई बार वाक्यों को तो दोबारे दोबारे बोलता हैं पहले बोला फिर बीच में कुछ बात कही वापस उसी बात को बोल देते हैं दोहराया जाता है ठीक है और कुछ सौ सात पृष्ठ में आठवा प्रभा वाव स यो यम अंत पुरुष आकाशो योग आकाश तो जो वह स जो वह बाहर है वही अंतर अंत पुरुष है ऐसा कहना चाह रहे हैं वही इस अंत पुरुष में आकाश है इस पुरुष के अंदर आकाश है वही जो ये बाहर है वही इस पुरुष के अंदर भी आकाश है वही आकाश है। वही परमात्मा तो फिर जीवात्मा और परमात्मा एक ही जैसा नहीं हो रहा है इसी के अंदर आत्मा के अंदर ये जो पुरुष का मतलब हो गया जीव सहित शरीर या पुरुष का मतलब जैसे पीछे इस पुरुष का जो शरीर है इत्यादि भेद किया था ना इस पुरुष का जो शरीर है तो पुरुष का मतलब तो हो गया आत्मा सहित ये शरीर और उसका शरीर तो आत्मा के अंदर ये विद्यमान है सो so, अयम वावसो अयम अंत पुरुषे। इस आत्मा के अंदर भी इस जीव के अंदर भी जो आकाश है परमात्मा है ये वही है अंदर बाहर दोनों तरफ बता रहे हैं पुरुष के बाहर भी वही है पुरुष के अंदर भी वही है पुरुष तो अलग है उससे ये अलग उसके ये अंदर है तो वही है ऐसा नहीं कह रहे और ये तो समझ में आ गया। दूसरा इसमें इससे पहले प्रभाग में सातवें में बहिर्धा पुरुषार्थ आकाश तो यहाँ पर बहिर्धा मतलब बाहर धा से यहाँ क्या दिया वैसे तो धा संख्या विधा में दहा आता है वैसे लेकिन इस तरह कोई नहीं है, उससे तो बनता नहीं है लेकिन बहिर्दहा बस वो बाहर के प्रकार वाला कह दीजिए आप सीधे सीधे तो ये बहु यानी बहिर शब्द संख्यावाची तो है नहीं और वैसे भी नहीं बनेगा ये किसी तरह सीधे सीधे नहीं बनता लेकिन ऐसा प्रयोग देखा जा रहा है बाहर रहने वाला या बाहर धहा को आप धारण अर्थ में साथ में ले सकते हैं बहिर्दहा पुरुषार्थ आकाश पुरुष से बाहर बस तो केवल बाहर अर्थ यहाँ पर ज्योतित हो रहा है क्योंकि आगे अंत शब्द आया है अंत पुरुष तो में अंतह का विपरीत बहिर्या बहिर्धा इस रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं संगति लगती है बाकी वैसे और कोई अर्थ ऐसे सिद्ध नहीं होगा इसमें। ठीक है ओम दूसरा है जी बहिर्धा पुरुषार्थ आकाश तो इससे कि जीव एक देशी है यह भी इससे पता लग रहा है ऐसा कह सकते हैं परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बाहर आकाश है मतलब परमात्मा है इसका मतलब है ये उस जगह पे नहीं है कह सकते सीधे शब्द नहीं है लेकिन जिस तरह का वर्णन है उससे हम ये कह सकते हैं क्योंकि यदि आत्मा भी सर्वव्यापक होता तो ये नहीं कहते कि इस आत्मा से भी बाहर ये परमात्मा है ब्रह्म है आकाश है फिर तो दोनों समान ही होते दोनों ही विभु होते दोनों ही व्यापक होते ये उससे बाहर भी है पर इसकी संगति जो दूसरे कहेंगे वो कह सकते हैं कि भई इससे आत्मा का एक देशित्व तो सिद्ध नहीं होता है क्योंकि तो यहां जो पुरुष कहा जा रहा है वो ये चित्त और शरीर से युक्त जो है इसको शरीर इसको पुरुष कह रहे हैं इससे तो बाहर है वो वो इसका मतलब चेतन आत्मा न जीव नहीं लेते नहीं लेंगे वो कह देंगे तो चित्त युक्त जो शरीर का शरीर है और आत्मा का वो भाग वो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हुए और अब जो उसका चित्त और शरीर से युक्त भाग है उसको तो इस चित्त और शरीर से बाहर भी वो है ये मानते हुए भी बोले तो ये तो शरीर की दृष्टि से सापेक्ष कथन है उपाधि से कथन है इसका कि इसके भी बाहर है और इसके भी अंदर है वेद कर सकते हैं ठीक और जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं यानी एक ही चेतन को मानते हैं वो यूं इस तरह इन्हीं वाक्यों से वो यूं कह देंगे कि ये चित्त और शरीर के बाहर भी है और इसके अंदर भी है व्यापक है वो जीव वाला भाग ही नहीं लाएंगे वो आत्मा वाला ही नहीं लाएंगे वो उस तरह से पुरुष का कर देते हैं लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इससे जीव का एक देशित्व भी हमें परिलक्षित होता है और कोई तो आगे देखिए उपनिषद अध्यात्म विद्या है अध्यात्म की ओर ले जाता है और हमारी अध्यात्म के प्रति दृष्टि भी खोल देता है हम आजकल जिस तरह की बातों को अध्यात्म समझते हैं वो तो अपनी जगह है अध्यात्म की बात है लेकिन उसी को ही हम अध्यात्म समझते हैं उसके बाहर इधर उधर कुछ और हो तो सोचने लगते हैं कि ये तो अध्यात्म की बात नहीं है यहां जिस तरह के वर्णन आ रहे हैं उससे हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस रूप में भी चिंतन करना विचार करना उपासना करना यह भी अध्यात्म नहीं आएगा यह भी परमात्मा की ओर ले जाने वाला है वैसे कहने को बहुत लोग बोलते ही रहते हैं इसी बात को और उपनिषद और इन्हीं बातों को लेकर के कि परमात्मा दिखता तो है नहीं परमात्मा ज्ञात तो होता नहीं है सीधे सीधे तो बोले परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा को देखें उसकी रचना को देख करके रचनाकार की प्रतीति का तो हम प्रयास करें इस रूप में बहुत कहते हैं चलती रहती है बहुत सारी बातें जब वो सीधे सीधे जो उपासना नहीं कर पाते निराकार परमात्मा की फिर कुछ उसको साकार रूप ले लेते हैं जिन्हें पता है कि परमात्मा साकार तो नहीं है निराकार ही है लेकिन वो निराकार रूप में उपासना नहीं कर पाते तो वो फिर परमात्मा की बनाई हुई साकार सृष्टि को देखते हुए परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते बातचीत में बोलते भी हैं देखो परमात्मा की बनाई हुई कितनी श्रेष्ठ सृष्टि है उसी से परमात्मा को वो संसार को देखना तो बंद नहीं कर सकते संसार को तो देखते हैं संसार में तो रमते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो परमात्मा को चिंतन करने लगते हैं परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं और इसको एक उपासना के रूप में ले लेते हैं घूमेंगे भी प्राकृतिक सौंदर्य भी देखेंगे तो वहां पर ये भावना रखेंगे कि देखो ये परमात्मा ने कैसे कैसी चीजें बनाई सब खाएंगे पिएंगे उसमें भी देखेंगे देखो परमात्मा ने कैसी चीजें बनाई सब जगह परमात्मा आ जाता है तो भी एक क्या है चलो इसी बहाने परमात्मा को याद कर ले कोई, इसी तरह कर ले तो वो बहुत सारा रूप यहां पर बताया गया तो अब इस शरीर के अंदर भी परमात्मा को देखने का एक तरीका एक शैली बताई जा रही है है परोक्ष है रहस्यमय सीधे सीधे शब्दों को मिलाने लगेंगे तो पर कठिन हो जाएगा कि ये आखिर है क्या चीज लेकिन एक तात्पर्य के रूप में लेंगे तो वो हमेशा उतना समझ में आ जाएगा तो पिछले बारहवें खंड में हृदय की बात आई थी वो हृदय जिसमें वो परमात्मा रहता है अंदर अंदर रहता है तो उस परमात्मा तक पहुंचना भी है परमात्मा को प्राप्त भी करना है तो प्राप्त करना है तो कुछ रास्ता चाहिए मार्ग चाहिए तो किन मार्गों से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं उसको समझाने के लिए अलग तरीके से बात कही जा रही तो पहला प्रभाग देखिए तस्य हवा ये तस् हृदय से पंचदेव सुशया इस हृदय की पांच दिव्य क्षेत्र है मार्ग हैं द्वार हैं, पांच हृदय मतलब ये हृदय भी जो हमारा धड़कने वाला है उसको ले लिया या दूसरा हम परिकल्पना में जो लें अंदर का तो उसे पांच क्षेत्र बताएंगे तो यो सयो अस्य प्रांग सुषी एक चित्र है उसका जो आगे की तरफ सब दिशाओं में बताएंगे जैसे पीछे भी सब दिशाओं में घूमे थे चारों तरफ और तो ऐसे दिशाओं में अलग अलग जाएंगे तो जो इसका प्रांग यानी पूर्व दिशा वाला क्षेत्र है वो कौन है तो स प्राण है वह प्राण है तत्चु तो चक्षु, चक्षु है नेत्र है स आदित्य वह आदित्य है वै अब इस हृदय का उसी सीधे सीधे हम संबंध जोड़ेंगे तो ये हृदय है इसमें आगे की तरफ तो कोई चित्र होता नहीं वो तो परिकल्पना में हम कहें कि आगे की तरफ वाला चित्र तो ठीक है अब वो ही प्राण कहा उसी को चक्षु कहा और उसको आदित्य कहा अब इसको अगर यूं हम देखें कि हृदय में परमात्मा रहता है पीछे जो बात आई हृदय में परमात्मा रहता है हृदय यानी परमात्मा आश्रय आश्रय भेद अभेद देखते हुए उनको भिन्नता अभिन्नता देखते हुए हृदय यानी तो परमात्मा और उसके पांच देव सुष्य हैं ऐसे दिव्य चित्र हैं जिनके माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं तो हृदय का जो आगे का चित्र होता है उसको इन्होंने प्राण चक्षु और आदित्य के रूप में कहा और उनको तदेतक तेजो अन्नाद्यम इति उपासित इन तीन को तेज और अन्नाद्य के रूप में उपासना करें ये जैसे तेज रूप है ये अन्नाद्य है अन्नाद अन्न को खाने वाला और उसके भाव को अन्नाद्य के रूप में कहते हैं तो ये अन्नाद्य इनमें अन्नाद्य है ऐसी उपासना करें ये तेज रूप है ये उसको अन्न को खाने के भाव वाले हैं ऐसी उपासना करें इन्हीं को तीन चीजें बताई प्राण चक्षु और आदित्य और ऐसा करने से क्या होगा तेजस तेजस्वी अन्नादो भवती या एवं वेदा जो ऐसा जानता है वो तेजस्वी और अन्नाद हो जाता है अन्न को खाने वाला हो जाता है ये जानता है जानने का मतलब है ऐसा जानेगा तो आगे कुछ ना कुछ करेगा वेदा ये अध्यास वित्त की पंक्ति आती है जो जानते हैं वो मानते हैं जो जानते हैं वो मानते हैं तो विपरीत ढंग से भी बोला जाता है मैं जाना है लेकिन माना नहीं है जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है ऐसा भी होता है इस बात को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है स्वीकार नहीं करते एक है कि जो जानता है वो मानता है विपरीत लगना है ठीक है जो जानता है वो मानता है मतलब जो वास्तव में जानता है वो तो मान ही लेता है ऐसा हो नहीं सकता है कि वो जानता हो और माने नहीं इस संदर्भ में है कि जो जानता है वो मानता ही है जान लिया है तो मान ही जाएगा वो और अगर माना नहीं है तो इसका मतलब जाना नहीं है उसको यहां विपरीत करते जो जानते हैं वो मानते हैं और जिसने नहीं माना है इसका मतलब उसने जाना ही नहीं है उसको न यस्य यो सतस्य गुण प्रकर्षम सतत जो जिसके गुण को नहीं जानता है तो निंदा ही करता रहेगा मान ही नहीं सकता उसको लेकिन अगर गुणों को जान लिया है तो निंदा नहीं करेगा स्वीकार कर लेगा उसको जो जानते हैं वो मानते हैं ये जो यहां आता है ना ये बहुत आता रहता है या एवं वेद जो ऐसा जानता है जो ऐसा जानता है तो मन में है कि अच्छा जानने मात्र से ऐसा हो जाता है तो दूसरी बात भी है कि जानता तो है लेकिन मानता नहीं उसका मतलब है कि वो जानता है मतलब वो थोड़ा बहुत जो जाना है उस रूप में जानता है कोई सूचनाएं हैं जितना जानना चाहिए वो नहीं जाना है पूरा जान लिया तो मानेगा ही इसलिए कहा जो जानते हैं वो मानते हैं और जो जानते हैं वो मानते नहीं है इसका मतलब है उन्होंने ठीक तरह जाना नहीं है ऐसे लोग ऐसा भी दुनिया में देखा जाता है जाना थोड़ा सा है वो कहते हैं कि हमने जान लिया लेकिन मान नहीं रहे वो और इसके विपरीत भी होता है एक और बात कही जाती है, बोले मानता तो है लेकिन जानता नहीं होता मैं ईश्वर को मानता तो हूं लेकिन जानता नहीं हूं ऐसे करने बहुत ईश्वर को मानते ही नहीं मानते हो बोले हाजी मानता हूं बोले लेकिन जानता नहीं होगा इस बात को लेकर के बहुत से ये कहते हैं कि उन्होंने मान रखा है जाना नहीं है बिना जाने मान लिया है बिना जाने मान लिया है तो दूसरे कहते हैं मान मानता जानता नहीं और एक बात है इसके अंदर कि जो मानते हैं वो मानना जान करके ही नहीं होता है सही जान के ही नहीं होता है गलत जान के भी तो मानना होता है कोई कहे कि जो मानता है वो ठीक है बस ऐसा कोई कह कहे क्योंकि कई बार लोग आलोचना करते हैं मानना मुख्य है जानना नहीं ए, मान तो लिया है लेकिन जाना नहीं है जानना जरूरी है तो मानना भी तो दोनों तरह से होता है दोनों तरह से कैसे एक तो ठीक ठीक जान करके माना है ये भी मानना होता है और दूसरा गलत जान करके मान लिया ये भी तो मानना होता है तो मानना कोई ये कसौटी नहीं है कि वो ठीक ही हो कुछ भी मान सकता है कोई गलत भी मान सकता है और वो जान के मान रहा है ऐसा ही जाना है और ऐसा ही मान रहा है वो तो गलत भी हो सकता है लेकिन अगर शुद्ध रूप में देखें तो जिसने जाना है तो वो मानेगा मान नहीं रहा है इसका मतलब है जान नहीं रहा है कमी है जान तो यहां जो आता है यह एवं वेदर जो ऐसा जानता है वो तेजस्वी और अन्नाथ हो जाता है केवल जानने वाला केवल जानने वाला तो यहां जानने का मतलब वो परिपूर्णता में जानना है जिसके साथ मानना जुड़ा हुआ है उसने तो जान लिया उसने मान लिया वो उसकी इस तरह से उपासना कर रहा है तो वही गुण उसमें आ जाता है अर्थवाद ये फलश्रुति है प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है क्योंकि तेज और अन्नाथ अन्नाद होना सब चाहते हैं तेजस्विता सब चाहते हैं तो इनको प्राण चक्षु और आदित्य की जो उपासना करता है कि ये प्राण चक्षु और आदित्य जैसे कि तेज है जैसे कि ये अन्नाद है इस रूप में इनको देखने लगता है तो वो भी वैसे ही उन गुणों से युक्त हो जाता है तो ये प्रथम द्वारक से संबंधित बात कही है हृदय और हृदय के साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा आगे देखिए अतः यो अस्थिर दक्षिण सुषी जो इसके दक्षिण भाग का क्षेत्र है सव्यन वो व्यान है वहां प्राण कहा था या व्यान कहा है प्राण के पांच भेद कहे गए प्राण अपान व्यान समान उदान आदि इसमें दूसरा व्यान का प्राण के बाद व्यान और इंद्रियों में लिया था श्रोत्रम वहां पर लिया था चक्षु और सचंद्रमा वह चंद्रमा है वहां सूर्य लिया था या चंद्रमा लिया एक अंदर की चीज ली बिल्कुल प्राण जो शरीर के अंदर है एक इंद्रिय ली जो कि उससे बाहर है शरीर में और एक चंद्रमा लिया जो और ब्रह्मांड में पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर है तीनों को अलग अलग स्तरों पर कह रहे हैं हैं ये तीनों ही ये तीनों छिद्र हैं, तीनों से प्रवेश किया जा सकता है वो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है हृदय तक पहुंचा जा सकता है एक एक कार्य आदि करके तो अथ यो अस्थ्य दक्षिण सुशी सव्यान त सचंद्रमा और तदेत श्रीश्च इति उपासित है तो और इन तीन को वो श्री और यश के रूप में ऐश्वर्य और यश के रूप में उपासना करें ये जैसे श्री हैं ये उपास ये यश हैं तो वो भी वैसे श्री वाला और यश वाला हो जाता है श्रीमान यशस्वी श्री भवति कौन या एवं वेद जो ऐसा जान लेता है कि ये उस हृदय के दक्षिण क्षेत्र अब जैसे ये भवन है इस भवन में प्रवेश के कितने द्वार हैं छह द्वार है। किसी को पता है कि इस भवन का ये पूर्व दिशा वाला रास्ता है यह पश्चिम वाला है और ये उत्तर का ये दक्षिण का और ये कोनों वाला रास्ता है चार कोनों वाले रास्ते हैं और इसकी वो उपासना करे तो वो इस भवन में प्रवेश कर सकता है ना तो एक को भी जान लेता है जिसने सारों को जान लेता है जान लिया है, वो कहीं से भी प्रवेश कर लेता है जिसने एक भी जाना है तो भी वो प्रवेश तो कर जाएगा उन गुणों से युक्त हो जाएगा लेकिन वो करेगा उसकी ठीक उपासना हितकारी है ये ये मेरे लिए हितकारी है इससे मेरे को गुण बढ़ेंगे मेरे को मेरी उन्नति होगी इस रूप में भावना लेकर के जब उपासना करता है तो वो भी एक चित्र है तो दक्षिण दिशा का चित्र बयान श्रोत्र और चंद्रमा और इनको श्री और यश के रूप में उपासना करेगा तो श्रीमान और यशस्वी हो जाता है आगे अथयो अस्य प्रत्यंग सुची सो अपानः तो पीछे का पश्चिम दिशा का जो चित्र है उसको उसके भी तीन बातें कहीं अपान कहा जैसे प्राण व्यान और अपान और इंद्रियों में सावाक वाक वो वाणी और बाह्य देवताओं में सो अग्नि तो सूर्य चंद्रमा और इसमें अग्नि को दिया तदेत ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यम इति है ये ब्रह्मवर्चस है ब्रह्म का तेज है इसी को ब्रह्म का तेज मान रहे हैं और ये अन्नाद्य है ऐसी उपासना करें तो ब्रह्मवर्चस ही हो जाता है और अन्नाद हो जाता है जो इस प्रकार जान लेते हैं। ये प्रशंसाएं हैं ईश्वर के इन विभिन्न साधनों का अलग अलग ढंग से उपयोग सब से सबसे सब चीजें अलग अलग ढंग से हो सकती हैं लेकिन फिर भी एक एक जगह पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग का निर्धारण किया जैसे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हम विभिन्न गुणों को अधिपतियों को शकों को शिकार करते हैं वैसे तो शब्द के सब हैं एक दृष्टि से देखें तो लेकिन फिर भी एक एक दिशा में विशेष विशेष वहाँ विधान कर दिया गया विशेष रूप से वहां अंकित किया गया इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि इसी दिशा में ये गुण है बाकी दिशाओं में ये गुण नहीं है शब्द के सब है लेकिन एक समझने के लिए एक एक की विशेषता के लिए कि चलो इस तरफ हम ये मान लेते हैं इस तरफ ये करते हैं इस तरफ ये करते हैं ऐसे करके एक सर्वांगीणता का प्रयास करते हैं ऐसा ही यहां पर किया गया आगे देखिए अथर् उदंग सुशी जो इसका उत्तर दिशा वाला यानी माए हाथ पर उत्तर दिशा वाला जो चित्र है सामान है वो समान वाला उसी तरह एक प्राण का नाम ले लिया और तन मना वो मन है ये इंद्रिय ले ली और सब सपर्जन्य वो पर्जन्य है वृष्टि है इंद्र है बादल है ये एक देवता ले लिया बाहर का तदेत कीर्तिश्चय वृष्टिश्चय युति उपासिता ये कीर्ति है ये कांति है ऐसा करके उसकी उपासना करें तो वो कीर्तिमान और वृष्टिमान हो जाता है जो इस प्रकार से जान लेता है या एवं वेदा या एवं वेदा को पढ़ते पढ़ते फिर यूं कह लेते यह एवं वेद हमने पढ़ लिया है इसको या एवं वेद हो गया है हमारा जैसा जान लेता है जो ऐसा जान लेता है तो ये इस तरह के गुणों वाला हो जाता है उसको कहेंगे कि उसने इसको जाना है नहीं तो नहीं हमने जान लिया है वो गुण इसका मतलब हमने जाना नहीं है अभी उसको आगे अथ युवा ऊर्द्व सुषी ऊपर का क्षेत्र है स उदान है वो उड़ान है ये प्राण ले लिया स वायु वो वायु है स आकाश है वो आकाश है अब इंद्रियां तो पांच में तो नहीं इसको वायु को लिया इन्होंने कर्मेंद्रिय के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं और वो आकाश देवता ओजस्य, महस्य इति ये ओज है ये महान है इस प्रकार उपासना करें तो ओजस्वी और महस्वान भगवती या एवं वेद ओजस्वी हो जाता है और महान हो जाता है बड़ा हो जाता है तो ये जो पांच इन्होंने छिद्र बताए और पांच यहां पर पांचों जगह तीन तीन तीन तीन बातें बताई अब उनको समूह रूप से क्या कह रहे हैं तेवा ए पंच ब्रह्म पुरुषा ये जो पांच हैं ये ब्रह्म पुरुष हैं ब्रह्म के पुरुष हैं परमात्मा के जैसे कि व्यक्ति हैं परमात्मा के सेवक है पुरुष यानी सेवक के रूप में राजपुरुष है राज राजा का पुरुष राजा का सेवक सैनिक ये जैसे उसके सेवक हैं ये उसके सैनिक हैं अब वो ब्रह्म कहां बैठा है हृदय के अंदर सब क्या है लेकिन अभी हृदय के रूप में हृदय में स्थित है ऐसा मान करके कह रहे हैं और द्वार से उस तक पहुंचना है हमें बिना द्वार के वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं तो उसकी इनके द्वारों पर जो रक्षक है पुरुष है सेवक है वो ये पांचों ये ब्रह्म के पुरुष एक परिकल्पना की जा रही है तेवा ये थे पंच ब्रह्म और कैसे हैं ये स्वर्ग से लोक से द्वारपा। ये स्वर्ग लोक के द्वार के रक्षक स्वर्ग लोक सुख का लोक जहां में बहुत सुख हो सकता है ऐसा लोक ऐसा स्थान ऐसी स्थिति उसके द्वारों के ये रक्षक है उसकी रक्षा करते हैं हर किसी को अंदर नहीं जाने देते द्वारपाल है तो स यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग द्वारपान वेदा जो इस परमात्मा के ब्रह्म पुरुष के इन पांच द्वारपालों को जानता है स्वर्ग लोक के द्वारपालों को जानता है ये जितनी चीजें गिनाई गई ये स्वर्ग के द्वार है इनसे हमें सुख मिल सकता है इनकी हमें उचित उपासना करनी है ये हमारे लिए हितकर हैं हमारे सुख के लिए बनाए गए हैं ये इसमें भावना साथ में आ रही है तो जो इनको जान लेता है कि ये पांच द्वारपाल हैं स्वर्ग लोक के पांच द्वारपाल हैं ये ब्रह्म पुरुष तो अस्य कुले वीरो जाए तो उसके परिवार में वीरों का जन्म होने लगता है उसके परिवार में वीर संतानें उत्पन्न होती ये प्रशंसा है वो इतना पराक्रमी हुआ उसने इतनी उपासना की इन द्वारों की और उसमें वो प्रवेश कर गया परमात्मा तक पहुंचा इस तरह से जो पराक्रमी है तो उसकी संतानें कैसी होंगी पराक्रमी होंगी वैसा ही शिक्षण वहां पर मिलेगा इस दृष्टि से उसकी संतानें भी वीर होती हैं निडर होती हैं और वो क्या करता है उसका क्या होता है प्रतिपत्त्य स्वर्गम लोकम और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता सुख तो को प्राप्त कर लेता जो इनकी उपासना करता है जो इनका उपयोग लेता है किस रूप में कि ये ब्रह्म के पुरुष है ये परमात्मा के रक्षक हैं ये परमात्मा तक पहुंचने के द्वार के द्वारपाल हैं रक्षा करते हैं इनके माध्यम से हम अंदर जा सकते हैं इनको प्रसन्न करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं ऐसा जो करता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं सुख को प्राप्त कर लेते हैं यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोकस से जो इस प्रकार से इन पांच ब्रह्म पुरुषों को जो कि स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं उनको जान लेते हैं अब ये पंक्ति ऊपर भी आई है जो कि तो यहां पर फिरती है जोर देने के लिए हम जिस फल को कहना चाहते हैं उससे पहले कोई क्रिया या कर्तव्य बताए कि ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा ऐसा करोगे तो ये मिलेगा उसको फिर दोबारा बोल रहे हैं भाषा में भी हम कई बार बोल देते हैं इन बातों खूब अध्ययन करोगे तो जीवन सुखी रहेगा खूब अध्ययन करोगे तो अभी वाक्य तो वही है पहले ही कह दिया था कि खूब अध्ययन करोगे खूब विद्वान बनोगे तो जीवन सुखी रहेगा खूब विद्वान बनोगे तो खूब अध्ययन करोगे तो अब ये किस लिए आवृत्ति तो लेकिन जोर देरी इसका प्रयोजन रहता है साफ और जो आप पूछ रहे थे वहां भी ऐसा ही दोबारा बोल रहे हैं उसको जोर देने के लिए कह रहे हैं जो ऐसा जानता है वही ऐसा कर सकता है नहीं तो नहीं करेगा यह भाषा यह केवल आवृत्ति नहीं है इसको पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं। इसमें भाव छुपा हुआ है सार्थकता है जोर देना चाहते हैं तो जो ऐसा जानता है वो उसके वीर संतानें होती हैं और वह स्वर्ग लोग को प्राप्त कर लेते हैं अब इन पांच से अतिरिक्त एक चीज और बताइए अब अगर हम इस हृदय की बात करें जो हमारे छाती में है जो रक्त को फेंकता है उसमें कितने छिद्र होते हैं? उसमें भी बहुत सारे छिद्र होते हैं ये जो हृदय है इसके चार खाने होते हैं चार खंड होते हैं दो ऊपर दो नीचे ठीक है ऊपर वालों को भी हम समझ के लिए कह सकते हैं एक दाई तरफ वाला और एक बाई तरफ वाला नीचे वालों को भी हम कह सकते हैं एक दाई तरफ वाला और एक बाईं तरफ वाला चार होते हैं ठीक है अब जो दाई तरफ वाला है ऊपर का उसमें पहले सारे शरीर का रक्त आता है तो जो रक्त आता है वो ऊपर से नली से आता है वो उसका ऊपर का एक क्षेत्र होगा कि दाई के ऊपर वाले से नीचे वाला उन दोनों के बीच में भी एक चित्र होता है ऊपर से नीचे जाने के लिए ये दूसरा चित्र हो गया नीचे वाले के ऊपर हो गया फिर नीचे वाले में से एक और क्षित्र नली निकलती है जहां से रक्त फेफड़ों में जाता है ये तीसरा चित्र हो गया नीचे वाले में फिर फेफड़ों से वो रक्त ऊपर आता है बाई तरफ तो उसके प्रवेश का द्वार हो गया ये चौथा द्वार हो गया और फिर बाईं तरफ से ऊपर से नीचे आता है नीचे वाले खंड में वहां बीच में भी रास्ता होता है वो पांचवा हो गया और जो बाईं तरफ नीचे वाला है अब वहां से फिर धमनी निकलती है जो कि पूरे शरीर में रक्त भेजती है वो छठा हो गया ठीक है तो एक को छोड़ सकते हैं अब क्यों करने लगो तो उसके जैसे एक पांच चित्र है या छठा है तो देखो छठे की भी बात कह रहे हैं अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्य और जो इससे भी परे ऊंचा जो ज्योतिर्दीप तो हो रही है ये पांच चित्रे और उससे भी ऊपर की जो कोई चीज बात कही जा रही है वो इनसे भी ऊपर निकल कर के महाधवनी से सब जगह जा रहा है तुग बंदी वहां लगाना चाहें तो कुछ लग सकती है तो सातवां देखिए प्रभा की अथ यद अतः परो जो इससे भी परे है ऊंचा है दिवह दिलोक से परो दिवो ज्योतिर्दीप्य एक ज्योति वहां पर दीप्त तो हो रही इन सबसे ऊपर कैसी है वो विश्वतः पृष्ठेशु सबके ऊपर सबके पीठ पर सबके ऊपर सर्वतः सब ओर से ऊपर तो विश्वतः और सर्वतः एक तरह से पर्यायवाची वाची ही है ये। विश्व और सर्वशब्द तो विश्वतः और सर्वतः लेकिन समझाने के लिए जोर देने के लिए सारे के सबोर से विश्वतः सर्वतः पृष्ठेशु और कैसे कैसे लोग हैं तो कहा अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु जो अनुत्तम लोग हैं और जो उत्तम लोग हैं सब में अनुत्तम का मतलब जो उत्तम नहीं है यानी सामान्य लोग हैं और जो उत्तम यानी श्रेष्ठ लोग हैं उन सब में उन सबके ऊपर ये ज्योति विद्यमान है और अनुत्तम का दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है कि जिससे बढ़ करके जिससे उत्तम कोई ना हो वो अनुत्तम जिससे बढ़कर के कोई उत्तम ना हो वो भी अनुत्तम और एक है कि जो उत्तम नहीं है वो तो नए तत्पुरुष है या बहुरी दोनों तरह से अर्थ लग सकते हैं तो छोटे और बड़े अनुत्तम और उत्तम दोनों ही तरह के लोगों से जैसे यहां पर शंकराचार्य जी ने ये लिखा है अनुत्तम याशु का अर्थ बहुरी में लिया जिससे बढ़कर के और कोई लोग नहीं है तो जब अनुत्तम ऐशु कह दिया तो फिर उत्तम याशु कहने की क्या आवश्यकता थी तो उन्होंने कहा उत्तम षु इसलिए लिखा है ताकि ये पता लगे कि अनुत्तम षु में तत्पुरुष समास नहीं है बहुरी समास है इसको बताने के लिए अनुत्तम षु के बाद में उत्तम ऐशु लिखा क्योंकि जो अर्थ अनुत्तम का है वही उत्तम का जिससे बढ़ करके कोई उत्तम नहीं है वो तो उत्तम ही होगा तो, तो, तो समास को बताने के लिए दोबारा शब्द लिखा है ऐसी उन्होंने व्याख्या की ठीक है अनुत्तम बहुरी भी ले सकते हैं और ऐसा उत्तम अब अनुत्तमेशु उत्तमेशु हम करेंगे वहां भी विशेषण विशेष बना सकते हैं ऐसा उत्तम जिससे बढ़कर के कोई उत्तम नहीं है अनुत्तमेशु उत्तमेशु यही सबसे उत्तम अब उत्तम का मतलब वैसे तो सबसे ऊंचा ही होता है लेकिन ये भी उत्तम वो भी उत्तम ये भी उत्तम सब उत्तम उनमें भी जो सबसे ऊपर है जिससे बढ़कर के कोई नहीं है इस रूप में यानी सर्वश्रेष्ठ इस रूप में भी वर्णन हो सकता है और नहीं तो छोटे और बड़े इन सब में भी अर्थ अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेश इदम वाव तथ यदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति तो इदम वाव तथ ये वही ज्योति है ये जो लोक लोकांतरों में इनसे ऊपर भी है ये वही ज्योति है यदि हम अस्मिन अंत पुरुष है ज्योति जो इस अंत पुरुष में ज्योति है अंदर जो ज्योति है यही वहीं पर है ईश्वर की व्यापकता को बताने के लिए तो हम सोचें कि वहां कोई और होगा यहां कोई और है मुझे उस परमात्मा के पास जाना है वो ऊपर है सब हाथ उठा उठा के कहते हैं ऊपर वह है परमात्मा वह परमात्मा ऊपर वाला ये वही है जो अंदर है दूसरा नहीं है यहां पर भी वही है अब आगे कहते हैं तस्य एशा दृष्टि उसकी यह दृष्टि है उसको जानने के लिए तो उसको जानने के लिए दृष्टि स्पष्ट के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे तो सीधे सीधे वो दिखता नहीं है लेकिन उसकी प्रती हम किस ढंग से कर सकते हैं उसकी व्यवस्थाओं से तो तत् ऐशा दृष्टि इसको अगले वाले से जोड़ के लेंगे पहले वाला यहां तक लगे अंत पुरुषे ज्योति तस्से ऐसा दृष्टि क्या है वो दृष्टि तो उसको आगे कहा यत्र एता शरीरे संस्पर्शेन संस्पर्शे न उष्णी यहां पूर्ण विराम ले लेंगे जो यहां पर इस शरीर में स्पर्श करके उष्णी मानव उष्णता को जानता है ये जीवित शरीर के लिए उसको छूते हैं तो यह गर्म लगेगा हमें उष्णी मानता गर्म है स्पर्श ये जान रहे हैं इस गर्मी को देख करके ही हमें पता लग जाता है कोई व्यवस्था चल रही है यहां पर जीवात्मा पर अकर्थ लेंगे तो आत्मा है यहां पर और परमात्मा की व्यवस्था लेंगे परमात्मा के कारण से ये गर्मी है ये गर्मी है ये वो उसी की गर्मी है उसी के कारण से गर्मी है ये तो तत् ऐशा दृष्टि का दृष्टि नेत्र से संबंधित है लेकिन आगे स्पर्श की बात कही आगे तत् ऐशा श्रुति उसकी ये श्रुति है उसको ऐसे हम सुन सकते हैं देखने का तरीका ये छू करके देख लिया छू करके देखते हैं जैसे हम कपड़े के लिए कहते हैं कि देखना कपड़े गीले हैं सूखे हैं हम छू करके देख लेते हैं यह भी एक दृष्टि है छू करके देखने की या छू करके देखने का उसके अस्तित्व का बोध और तस्से ऐसा श्रुति सुनकर के भी उसका बोध होता है कैसे यत्र कर्ण अपिगृह्य निनदम इव नदतुर इव अग्ने इव ज्वलता उपश्रण जो ये कान को अपनी गृहिए बंद करके कानों को बंद करते हैं तो आवाज आती है कुछ तो उसके लिए करके निनदम इवा निनद के समान निनद को कहते हैं या तो रथ चलता है या बादल चलते हैं उस तरह का कुछ आवाज रथ के चलने की या नाद एक नाद विशेष प्रकार का और नदथु रेवा नदथु के लिए कहते हैं कि भई वृषभ या साढ़ बैल उस जो उसको जो ध्वनि करता है शंकराचार्य जी ने लिखा उसके डकारने के जैसा जिस भी तरह से कोई ध्वनि आती है नदुर और अग्नि रिवे ज्वलता जैसे कोई आग जल रही हो आग जलते समय कुछ कुछ आवाज होती है कुछ हवा में होती है कुछ ईंधन के अंदर कुछ आवाज होती है कई बार चरचर -चर, बिल्कुल शांत हो सर्दियों में कोई हवा नहीं चल रही हो फिर अग्नि जल रही हो तो हमें ध्वनि सुनाई देती है कुछ उस तरह की ध्वनि तो कान को बंद करने से हमारे को ध्वनि सुनाई देती है वो इससे इसका पता लगता है कि कोई है कोई चेतन है यहां पर अंदर है और परमात्मा है व्यवस्था करने वाला तदित दृष्टम चाह्रुतम चाहिए उपासित। इसी को दृष्ट और श्रुत के रूप में उपासना करें कि जैसे मैंने उसको देख लिया है जैसे कि मैंने उसको सुन लिया है उसी परमात्मा को उसकी व्यवस्थाओं को देख करके जैसे उसी को सुन रहा हूं जैसे उसी को देख रहा हूं उसी को छू रहा इस रूप में वो देख करता है तो ऐसा करने पर चक्षुष श्रुतो भवती वो दर्शनीय हो जाता है श्रवणीय हो जाता है या एवं वेदा या एवं वेदा जो ऐसा जान लेता है या तो सारी जानने ही जानने की बात लिखी हुई है मानने की बात ही नहीं लिखी हुई या एवं वेदा या एवं वेदा योग दर्शन के अंदर भी आता है जहां अपरांत ज्ञान मृत्यु का ज्ञान होने लगता है तो अरिश्तों से ज्ञान हो जाता है उस प्रसंग में उन्होंने लिखा कि कानों को बंद करने पर भी जिसको ध्वनि सुनाई नहीं देती है वो अरिष्ट लक्षण मृत्यु का जापक है अभी तो दूसरे लक्षण से ही पता लग रहा है कि आप जीवित हैं लेकिन हां मरने की स्थिति आ रही हो अगर वो अपने कानों की ध्वनि नहीं सुनता है कान बंद करके भी कानों की ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो वही अंतिम समय आने वाला है उस तरह का लक्षण वहां पर बताया गया तो ये नाथ सुनाई दे रहा है और चेतनता का द्योतक है तो एक तरफ इसको आत्मा परक भी ले सकते हैं लेकिन परमात्मा परक कहना चाह रहे हैं जिस तरह का वर्णन चल रहा है कि परमात्मा की व्यवस्था से ये सारा हो रहा है परमात्मा सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहा छुआ नहीं जा रहा सुना नहीं जाता लेकिन ऐसा करते हुए हम जैसे कि उसी को सुन रहे हैं ऐसा करते हुए जैसे हम उसी को छू रहे हैं एक प्रतीति एक भाव के रूप में इस रूप में यहां पर इस शरीर के अंदर ही ब्रह्म के दर्शन ब्रह्म की उपासना की बात कही अब इसको प्रतीक रूप में ही लेना होगा इस सब को देख करके पढ़ करके हम ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा का स्पर्श होता है परमात्मा को सुना जा सकता है ऐसा नहीं कहेंगे ठीक है पूछना है किसी को या एवं वेदी आपने एक बात कही थी जो जानता है वो मानता है और जो मानता नहीं है वो जानता हो जरूरी नहीं है क्या ये हो सकता है कि जो मानता नहीं वो जानता है ऐसा हो सकता है ना जब ये कहा कि जो जानता है ये जानता तो है लेकिन मानता नहीं है ये भी एक वाक्य था ना उस संदर्भ में लगेगा कि मानता नहीं है जानता है एक ही बात है जो जा... वो जानता है लेकिन मानता नहीं है यूं कह लो ये मानता नहीं है जानता तो है उसको पलट दो एक ही, ही बात है वो लेकिन जब ये वाक्य बोलेंगे तो उसका जानने का मतलब होगा थोड़ा जानता है सामान्य रूप से कह रहे हैं सामान्य रूप से जानता है लेकिन मानता नहीं है जानता है कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मानता नहीं है स्वीकार नहीं करता क्या देशों को नहीं मानता है उसकी उपासना नहीं करता है इत्यादि चीजें नहीं करता इसलिए ये जानता है कि इसका ये लाभ है लेकिन मानता नहीं है क्योंकि वो कर नहीं रहा है इससे पता लगता है कि वो मानता नहीं है। जानता तो है जो ये कह रही जी जानता है लेकिन मानता नहीं वहां तो आप ये कहेंगे की इसका मतलब है कि पूरा पूरा नहीं जानता पूरा पूरा नहीं जाना वास्तविकता ये है जी लेकिन ये है लेकिन जब मानता नहीं है लेकिन जानता है वहां आप क्या है तो देंगे वो आप ये सही कहेंगे अब तरफ हुआ आपने उलट ही तो दिया उसको भाई जो मानता नहीं है फिर हम कह रहे हैं कि मानता नहीं है जानता तो है इसका मतलब है पूरा पूरा नहीं जानता है वहां जानने का मतलब थोड़ा जाना नहीं लिया जाएगा पूरा जानना तो ले ही नहीं सकते वहां इसमें कोई अंतर थोड़ा है जब ये कह रहे हैं कि वो जानता है मानता नहीं है तो जानता है का मतलब थोड़ा जानता है यही तो मतलब है पूरा नहीं जानता है मानने के लिए लेके कहेंगे तो भी वही बात है जानने के ऊपर मानना आधारित है ना जानने पे मानना आधारित है जी। जानता है तो मानता है जी। बिना जाने भी तो मान देता है वो तो हम वहां है तो दे रहे पूरा पूरा नहीं जानता है जो पूरा जानता है वो तो मानता ही है ये तो एक अंतिम बात होगी वेदा ये अध्यासत है जो जानते हैं वो अध्यासते उसके ऊपर स्थिर हो जाते हैं हैर जाते हैं उसी पर के जाते हैं यानी स्वीकार कर लेते हैं वो यह तो एक बात हो गई पूरी यह तो पूर्णता की दृष्टि से अब जहां हम कहते हैं कि मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं, किस संदर्भ में बोलते हैं इस बात को बहुत तो कहते हैं ईश्वर है या नहीं है बोले है बोले जानते हो ईश्वर को जानते तो नहीं बोले बताओ कैसा है ईश्वर देखा है अनुभव किया है बोले नहीं जी बोले तो मान रखा है जाना नहीं मान रखा है स्वर्ग होता है मोक्ष होता है ईश्वर होता है समाधि होती है मान रखा है जानते नहीं है उसके बारे में ये आलोचना बहुत की जाती है जो धर्म शास्त्र और इन शास्त्रों को पढ़ते हैं करते हैं इन लोगों की बहुत आलोचना करते हैं कई जने जो इन शास्त्रों को नहीं मानते बोले बोल रहे हैं कि हाँ ईश्वर होता है जानते तो है ही नहीं बस वैसे ही मान रखा है वैसे ही मान रखा है तो वो बहुत आलोचना करते हैं ऐसे लोग नास्तिक होते हैं जो इस तरह के लोग बहुत कहते हैं इस बात को मान तो रखा है लेकिन जानते नहीं है बिना जाने मान रखा है तो बिना जाने भी माना जा सकता है वहां क्या तात्पर्य हुआ कि उन्होंने सुन लिया कि ऐसा होता है और बस मान लिया कोई परीक्षा नहीं की कोई कसौटी नहीं कसी कोई तर्क उहा युक्ति नहीं लगाई बस कह ले ठीक है किसी ने कह दिया कि यहाँ पर ये यह भूत रहता है यहाँ पर ये यह देवता रहता है और यहाँ ऐसा हो गया कुछ भी बोल दिया और मान लिया उसने और छोटे बच्चे माता पिता की बहुत सारी बातें कैसे स्वीकार करते हैं मानते ही तो हैं जान लेते हैं क्या और बड़े होकर के भी विद्यालयों में जो हम पढ़ते हैं वैज्ञानिकों की बहुत सारी बातें कैसे हम जान लेते हैं तब मानते हैं या वैसे ही मान लेते हैं कितनी बातें हम यू ही मान लेते हैं ये चंद्रमा पे गए थे वैज्ञानिक क्या पता है हमारे को क्या पूछती है हमने जाके देखा हमने कोई परीक्षण किया हमने मान लिया परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हमने माना है या जाना है अगर उस संदर्भ में कहें तो बोले ठीक है केवल माना ही तो है जाना कहें ना देखा है ना कोई अनुमान किया है बस ठीक है मान लिया उन्होंने कहा और हमने मान लिया शब्द प्रमाण से ऐसा लेकिन ये प्रक्रिया तो सभी करते हैं ये धर्म में ही नहीं और जगह जो इसकी आलोचना करते हैं वे आपने मान लिया है बिना जाने उनको ये सारी चीजें कह सकते हैं कि आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ये है वो है कैसे आपने जान लिया कैसे स्वीकार कर लिया कैसे प्रमाण से आपने जाना है बहुत सारी बातें व्यवहार की सैकड़ों चीजें एक दिन में हम कह सकते हैं उसने कहा और उसने मान लिया बिना जाने उसने कहा इसलिए मान लिया हमने सब तो प्रमाणों को मानते करते हैं आकाशवाणी पे इतना समाचार हम सुनते हैं और वो बोलते हैं तो हम मान मान लेते हैं ना कैसे मान लिया हमने जाना है क्या उन चीजों को और कितनी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं अखबारों में इतना छपता है उसको पढ़ के मान लेते हैं ना कि हां ऐसा ऐसा है जाना है क्या हमने तो ये तो आलोचना करने के लिए केवल आलोचना है लेकिन हर व्यक्ति ऐसा करता है प्रारंभ में जो जानकार हैं जिनको हम स्वीकार करते हैं कि इन्होंने जान रखा है उनकी बात को हम मान लेते हैं बिना परीक्षा के चिकित्सक की बात मान लेते हैं और बहुत सारी बातें मान लेते हैं हम अपना रक्त परीक्षण कराते हैं मलमूत्र परीक्षण कराते हैं उन्होंने कह दिया कि आपको ये रोग है आप में ये जीवाणु है या तो ये कीटाणु है आप में इस चीज की कमी है इसकी अधिकता है रक्त कम है हिमोग्लोबिन कम है कोलेस्ट्रॉल अधिक है यूरिया अधिक है हाइडक्सीन अधिक है कम है उन्होंने कहा और हमने मान लिया हमने जान के माना है या बस बिना जाने मान लिया है तो कह नहीं जी हमने पर्ची पे देखा था उस पर लिख रखा है तो हमने जाना था ये पर्ची पे भी तो देखा वो तो उनका लिखा हुआ है ये जानना ना तोड़ना है कि हमने देखा है कि परीक्षण में कि रक्त में हमारे ये खून की कमी है या ये है क्या है हिमोग्लोबिन कम है ये अधिक कुछ नहीं ना जाने कितनी चीजें तो, लेकिन वो आलोचना कर देते हैं धर्म वालों की कि इन्होंने मान रखा है आप भी इसी कोटी में आते हैं बहुत सारी चीजें ईश्वर को छोड़ दीजिए ईश्वर को तो आप मानते ही नहीं हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आप मानते हैं लेकिन आपसे भी पूछने लगे तो वो कह नहीं सकते कि ये कैसी है क्या है आप पृथ्वी घूमती है जानते हैं मानते है हैं पृथ्वी घूम रही है इतनी तेज गति से जानते हैं मानते हैं मानते हैं पर हम ये भी सोचते हैं कि हम जानते हैं बोले आपको पता है कि पृथ्वी घूमती है? के जानते हो पृथ्वी घूमती है? हां जानता हूं मैं तो ये कहेंगे ना जानते हैं? कैसे जानते हैं? हमारे को प्रमाणों का पता है भाई शब्द प्रमाण से जाना नहीं शब्द प्रमाण का जिसने अनुमान और प्रत्यक्ष किया है उनके द्वारा कही भी है। तो है। बात है वैज्ञानिकों की आप्त बात है सिद्ध बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं वास्तव में तो नहीं जाना है हमने हमने परीक्षण नहीं किया पृथ्वी घूम रही है तो ऐसे न जाने कितनी बातें हम मानते हैं बिना जाने करना ही पड़ता है अगर यूं कहें कि हर चीज पूरी जाने तब मानेंगे तो जीना दुखर हो जाएगा। हर चीज मैं जानूंगा तब मानूंगा ऐसा बहुत से लोग कहते हैं ठीक है अच्छी बात है जान के मानना चाहिए कोई बात नहीं लेकिन संभव नहीं है ये हर चीज जानेंगे तब मानेंगे दूसरों का आदर करना ही होता है दूसरों ने जान रखा है वो बात हम स्वीकार करते ही हैं, करना ही, ही होता है हमारे लेकिन इन दोनों में एक व्यक्ति ने दूसरे से सुन करके मान लिया है यानी बिना जाने मान लिया है और एक व्यक्ति जिसने स्वयं जान लिया है प्रत्यक्ष अनुमान से अनुमान भी छोड़ दीजिए प्रत्यक्ष और फिर वो मानता है तो इसमें इसका जान तो श्रेष्ठ माना ही जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं वही मानता हूं जो जानता हूं हर छोटी बड़ी चीज के लिए देखा है था लेकिन कुछ चीजें जो हम कहते हैं कि भाई ये जान लिया है तो मान ही लेगा वो ये तो ठीक है जितना जाना है उतना तो मान ही लेगा और बिना जाना हुआ भी मान लेते हैं लेकिन जो जान लिया है वो तो मान ही लेगा, माना नहीं है तो इसका मान नहीं रहा है इसका मतलब जान नहीं रहा है हाँ मानने वाला भी बिना जाने मान सकता है लेकिन जो मान नहीं रहा है इसका मतलब उसने जाना तो नहीं है जान लिया है तो मानेगा ही वो अवश्य ये यह तो जानना मुख्य है या मानना मुख्य है जानना जानना मुख्य है तो विपरीत बोल रहा हूं अभी मैं कहेंगे तो कि जानने वाले तो बहुत हैं जानने से क्या होता है मानना चाहिए तो वे उपनिषद हैं या एवं वेद या एवं वेद या एवं वेद है ना जाने कितनी जगह आता है तो यह वो जानना है यह वो जानना है जो पूरा होता है जिसके साथ मानना तो घटित होता ही है साथ में ही है। ठीक है जी यदि ऐसा है तो, तो ये कभी आपने एक बात बोली वो थोड़ी विचित्र लगी हाँ। अंतिम श्लोक में जो दूसरी पंक्ति है इसमें कर्ण गृह्य निदम इवा नदतु एवं अग्निश्चय ज्वलती जो वाक्य यहाँ बोले थे तो आप बोले कि ये जो अग्नि जल, जल रही है वहाँ आवाज हो रही है तो जलने जैसी आवाज हो रही है जी अग्नि अग्नि जैसे अगनी जलती है कुछ उपमा से समझाया जा रहा भी कैसी आवाज हो रही है क्या ये व्यवस्था कर रही है तो क्या ऐसा आप मानते हैं उसी समय वहाँ वो चेतन शक्ति लेकर के वहाँ व्यवस्था कर रही है ने, ने, उस समय व्यवस्था कर रही है ऐसा नहीं है तो सही वहाँ पर है तो सही ये भी पता लग रहा है कि ये है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसी समय वो व्यवस्था कर रही है और उसी समय जला रही है और वो ध्वनि पैदा कर रही है ऐसा नहीं कह रहा अभिप्राय वो है सब जगह है ऐसा मैं मानता हूँ उसकी व्यवस्था से ये हो रहा है ये भी मानता हूँ लेकिन वो उसी समय कर रही है ऐसा नहीं कह रहा हूं वो उसी समय कर रही है उसकी व्यवस्था से हो रहा है ये व्यवस्था से भी हम मान सकते हैं व्यवस्था से हो रही तो वहां कैसे पता लगेगा की चेतन शक्ति अभी वहां विद्यमान है अभी वहां पर है जी तो प्रमाण से भी पता लगता है उसके लिए तो और बहुत सारे कारण है यहाँ भी सारा बताया ये इस पुरुष के बाहर भी, कि ये है। हाँ। भी, यहां शक्ति भी मात्र इतना नहीं मात्र एक चीज से नहीं होता द्विधाबद्धम सुबद्धम भावती दो तीन तरह से और कितनी चीजें है इसी के आधार पर निर्भर है केवल केवल उसी पर निर्भर थोड़ना है और बहुत सारी चीजें उसके आधार पर हम निश्चय करते हैं कि ये ऐसा है तो ये एक सहायक है एक साधन के रूप में एक तत्व तो थोड़ा सा वहां पर कह सकते हैं कि चूंकि ये यहां हो रहा है और इससे उसका पता लग रहा है इसके इसकी भूमि को तो हम देखना ही पड़ेगा यहां नहीं कहा गया है लेकिन पृष्ठभूमि हमें माननी होगी कि जब ये हो रहा है तो कोई ना कोई व्यवस्थापक है ये हम पहले स्वीकार कर चुके लेकिन आप कह रहे हैं कि देखो हाँ ये है तो कुछ ना कुछ है इस मकान में बिजली चल रही है पंखा चल रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर अब ये कैसे निर्णय करते हैं उससे पहले हम कुछ जान चुके हैं पहले हमारे को आधार है तो ये बिजली चल रही है तो कोई ना कोई है यहाँ पर कोई क्या कि ये कोई जरूरी है क्या कि बिजली जले तो वहां हो दूसरी जगह भी हो सकता है वो नहीं हो ही नहीं कोई हो सकता है उस समय नहीं हो मनुष्य के संदर्भ में कह रहा हूं लेकिन उसका कोई जलाने वाला तो है व्यवस्था करने वाला और परमात्मा का तो हमें पता है कि सब जगह है शास्त्रों से पता ही लग रहा है हमारे को और दूसरे हेतु हैं इसलिए वहां पर उसका अस्तित्व तो शिकार किया जा सकता है तो ये उसका देखना और सुनना वैसे वो देखा सुना नहीं जाता लेकिन इन माध्यमों से कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि हम उसको देख रहे हैं और उसको सुन रहे हैं क्योंकि तो बहुतों की अपेक्षा रहती है कि परमात्मा को देखें और सुने वैसे तो देखा सुना नहीं जा सकता उसको वो तो ये देख लो यही उसका देखना और सुनना इसी रूप में उसको स्वीकार कर लें तो ये बात यहां आज इतना ही रखते हैं प्रणाम ओ... साधारण हो